श्री रामकृष्ण वचनामृत परिशिष्ट परिच्छेद एक अट्ठारह सौ पचासी ज्ञान योग व स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण ने कहा है ज्ञान योग इस युग में बहुत कठिन है जीव का एक तो अन्न में प्राण है उस पर आयु कम है फिर देह बुद्धि किसी भी तरह नहीं जाती इधर देह बुद्धि न जाने से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता ज्ञानी कहते हैं मैं वही ब्रह्म हूँ मैं शरीर नहीं हूँ मैं भूख प्यास रोग शोक जन्म मृत्यु सुख दुख इन सभी से परे हूँ यदि रोग शोक सुख दुख इन सब का बोध रहे तो तुम ज्ञानी क्यों कर हो इधर काटे से हाथ चूभ रहा है खून की धारा बह रही है बहुत दर्द हो रहा है परंतु कहता है कहाँ हाथ तो नहीं कटा मेरा क्या हुआ इसलिए इस युग के लिए भक्ति योग है इसके द्वारा दूसरे पथों की तुलना में आसानी से ईश्वर के पास जाया जाता है ज्ञान योग या कर्म योग तथा दूसरे पथों से भी ईश्वर के पास जाया जा सकता है परंतु ये सब कठिन पथ हैं श्री रामकृष्ण ने और भी कहा है कर्मियों का जितना कर्म बाकी है उतना निष्काम भावना से करे निष्काम कर्म द्वारा चित्त शुद्धि होने पर भक्ति आएगी भक्ति द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है स्वामी जी ने भी कहा देह बुद्धि रहते सोहम नहीं होता अर्थात सभी वासनाएँ मिट जाने पर सर्व त्याग होने पर तब कहीं समाधि होती है समाधि होने पर तब ब्रह्म ज्ञान होता है भक्ति योग सरल व मधुर नेचुरल एंड स्वीट है ज्ञान योग अवश्य ही अतिश्रेष्ठ मार्ग है उच्च तत्व ज्ञान इसका प्राण है और आश्चर्य की बात तो यह है कि प्रत्येक मनुष्य यह सोचता है कि वह ज्ञान योग के आदर्शानुसार चलने में समर्थ है परंतु वास्तव में ज्ञान योग साधना बड़ा कठिन है ज्ञान योग के पथ पर चलने में हमारे गड्ढे में गिर जाने की बड़ी आशंका रहती है कहा जा सकता है कि इस संसार में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं एक तो आसुरी प्रकृति वाले जिनकी दृष्टि में अपने शरीर का पालन पोषण ही सर्वस्व है और दूसरे दैवीय प्रकृति वाले जिनकी यह धारणा रहती है कि शरीर किसी एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए केवल एक साधन तथा आनमोन आत्मोन्नति के लिए एक यंत्र विशेष है शैतान भी अपनी कार्य सिद्धि के लिए झट से शास्त्रों को उद्धृत कर देता है और इस प्रकार प्रतीत होता है कि बुरे मनुष्य के कृत्यों के लिए भी शास्त्र उसी प्रकार साक्षी है जैसे कि एक सतपुरुष के शुभ कार्य के लिए ज्ञान योग में यही एक बड़े डर की बात है परंतु भक्त योग स्वाभाविक तथा मधुर है भक्त उतनी ऊंची उड़ान नहीं उड़ता जितनी कि एक ज्ञान योगी और इसीलिए उसके उतने बड़े खड्डों में गिरने की आशंका भी नहीं रहती भक्त योग से उद्धृत